हरी हरी व सुंदरा पे नीला नीला ये गगन कि जिस पे बादलों की पाल की उड़ा रहा पवन दिशाएँ देखो रंग भरी दिशाएँ देखो रंग भरी चमक रही उमंग भरी ये किसने फूल फूल पे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 ये घेरदार्वजा से ये खड़े हुए ध्वजा से ये खड़े हुए है वृक्ष देवदार के गली चाहिए गुलाब के बगीचे बाहर के ये किस कवि किस कवि के कल्पना का जमतकार है ये कौन चित्रकार है ये कौन चित्रकार ये कौन चित्रकार है ये कौन चित्रकार है ये कौन चित्रकार नमस्कार, हमने, नमस्कार. आ, हमने एक बात कही सुनने वाले सभी दोस्तों को नमस्कार तो आज बात की शुरुआत वहीं से करेंगे जहां से हमने अपनी बात पिछले हफ्ते में छोड़ी थी तो साहब चलिए उन बातों को शुरू करने के लिए हमारे पास वक्त है थोड़ा सा तो हम पहले सबसे आज बात कर लेते हैं उन गानों की उन गीतों की यानी जिनकी हम आपको धुनें सुनवाते हैं आपको बता दें सबसे पहले तो कि पिछले हफ्ते जो हमने धुन सुनाई थी वो थी सारे के सारे सारे के सारे, थी। सारे के थी सारे सारे के गाम को लेकर गाते चले तन तन तन तन। तो साहब ये धुन आप पता नहीं आप सोचते हैं कि नहीं मगर आपको सच बताऊं इस पूरे पॉडकास्ट में मुझे जो सबसे कठिन काम लगता है ना वो यही है ऐसे गाने ढूंढना ऐसे गीत ढूंढना जो लोकप्रिय तो हो मगर उसके साथ में उनके साथ में एक प्रेलीड हो प्रूड मतलब जो गाने के पहले वाला संगीत देखिए बहुत से गाने ऐसे होते हैं ना जिसके शब्द हमको याद रहते हैं मगर हम भूल जाते हैं कि उसके पहले एक लंबा चौड़ा प्रेल्यूट होता है यानी कि जो संगीत जो उस गाने का मूड तय करता है तो साहब होता क्या है कि वो संगीत जब बजता है तो हम लोग मतलब हम लोग समझ जाते हैं कि भाई ये गाना आ रहा है मगर जब वो गाने हम गुनगुनाने लगते गुनगुनाते हैं ना साहब बहुत से गाने हम लोग गुनगुनाते रहते हैं तो जब वो गाने गुनगुनाने लगते हैं तो भूल जाते हैं कि यार इसके पहले का संगीत क्या था तो इसलिए गाने भी याद रहते हैं संगीत भी याद रहता है मगर दोनों एक साथ तो साहब होता यही है और हमें मतलब आपके सामने लाने के लिए वो गाने ढूँढने पड़ जाते हैं कुछ गाने तो ऐसे होते हैं जिसमें शुरू में प्रल्यूड होता ही नहीं गाना शुरू ही वर्ड्स से होता है यानी कि पदबंधों से शुरुआत होती है तो साहब वहाँ पर आप हम नहीं ढूंढ पाते हैं हमको प्रयास करना पड़ता है और साहब इसमें हम आपको सच बताएं, हमारी पत्नी जो है ना वो बहुत मदद करती है अब आप तो समझ ही गए होंगे कि यदि गीत संगीत की बात आती है तो उसमें उन्हीं का मेजर रोल होता है मेरा रोल तो बातचीत करने में ज्यादा रहता है तो साहब चलिए आज के गीत के लिए भी हम आपको कुछ हिंट नहीं देंगे बस केवल इतना बताएंगे कि आज का गीत जो है ना एक संगीतमय फिल्म का है तो संगीतमय फिल्म अब आप सोच सकते हैं वो कौन लोग थे जो संगीत और नृत्य को ही फिल्मों में मुख्य भूमिका देते थे तो आज की फिल्म <laughs> नहीं नहीं नहीं बताऊंगा साहब ना फिल्म बताऊंगा और ना वो गाना बताऊंगा, आप पहचानिए चलिए तो गाना तो आप पहचान लेंगे अब बात आती है वहां की जहां पे हम लोग थे पिछले हफ्ते में मैं आपसे अपने गुरुओं की चर्चा कर रहा था सर्व विद्या की राजधानी काशी के साथ मुझे अपने गुरुओं की याद आई ऐसा नहीं कि गुरुओं को कभी भी भूले होंगे मगर क्या होता है कभी कभी हम लोग उनकी चर्चा तो करते हैं मगर बात लंबी सी बातें नहीं हो पाती हैं तो चलिए मैंने पिछले हफ्ते अपने कुछ गुरुओं की चर्चा की थी यानी क्वींस कॉलेज के गुरुओं की तो उस उसके उसके जवाब में मुझे आ, कई मित्रों के यानी जो हमारे साथ क्वींस कॉलेज में पढ़ते थे या जो हमसे मतलब हमारे जूनियर थे क्योंकि मेरा भाई भी उसी स्कूल कॉलेज में पढ़ता था तो उसके साथियों को भी मैं जानता हूँ उन्होंने भी अब तो वो सब मित्र हैं ना तो अब उन्होंने भी उस पर अपने कमेंट दिए कुछ गुरुओं के नाम बताए कुछ नाम तो मतलब मुझे भी मालूम है मगर उन्होंने कहा कि इनके बारे में भी बात करिए तो साहब हम बात करेंगे सबकी बारी बारी से आपको सबके बारे में याद है हाँ अगर याद नहीं होता हाँ. तो फिर वो गुरु इसका मतलब गुरु नहीं था तो जिनको भूल गए हाँ. अब उनकी याद अगर नहीं है तो इसका मतलब वो भूल जाने योग्य ही थे हाँ, हाँ, हाँ. मगर साहब सच बताऊं ऐसा एक भी गुरु नहीं है मेरा हाँ. जिसे मैं वास्तव में भूल गया हूँ तो आज मैं आपसे कुछ पिछले हफ्ते के बारे में एक और भी किसी ने कहा कि भाई आपने बहुत लंबी लंबी बातें की तो चलिए साहब आज छोटी छोटी बातें करते हैं हाँ, हाँ. और उसमें हम सबसे पहले अपने एक अंग्रेज़ी के गुरुजी की चर्चा करेंगे उनका नाम था श्री मिल्टन चरण जी मिल्टन चरण जी हम लोगों को अंग्रेजी पढ़ाते थे कक्षा 10 में कक्षा 11, 12 में भी उन्होंने हम लोगों को कुछ समय पढ़ाया मगर आपको ये बता दें कि कक्षा 11, 12 में ना जब हम लोग आए तो उस समय ये पता चल गया था कि अंग्रेजी एक वैकल्पिक विषय हो गया वैकल्पिक सॉरी अतिरिक्त विषय हो गया है यानी अंग्रेजी के मार्क्स हमारे इंटरमीडिएट के मार्क्स में जोड़े नहीं जाएंगे हाँ। वो उस समय वो अंग्रेजी हटाओ आंदोलन चल रहा था हाँ। जो कि मतलब मैं क्या कहूँ मैं तो यही कह सकता हूँ एक नित ही मूर्खतापूर्ण और बेहुदा राजनीतिक बात थी मगर अब जो थी साहब थी वो तो सच्चाई थी उस ज़माने की और हम उन उस एक पीढ़ी में से आए जहाँ पर कि हमको ये कहा गया कि अंग्रेज़ी मतलब जो लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं वो तो आगे बढ़ते हैं और आप जैसे लोगों को यानी हमारे जैसे लोगों को अंग्रेजी पढ़ने की ज़रूरत नहीं क्योंकि आपको तो आगे जाना ही नहीं है तो साहब अब ये भी हमारा हमारा भाग्य भी सील कर दिया गया और उसको एक राजनीतिक नाम दे दिया गया कहा कि आप लोग तो देसी लोग हैं तो देशियों को अंग्रेजी की क्या जरूरत है मतलब विदेशी विदेशी वो विदेशी थे जो बड़े आदमियों के बच्चे थे उनको वो अंग्रेजी पढ़ेंगे मगर आप नहीं पढ़ेंगे ओके। तो साहब खैर हम लोगों ने वो अंग्रेजी अतिरिक्त विषय के तौर पर पढ़ी मगर कक्षा 10 में तो अंग्रेज़ी हमारा एक विषय था और उसमें हमें नंबर भी लाने थे जो कि हमारे डिवीज़न पे फर्क डालते तो साहब मिल्टन चरण जी की चर्चा कर रहे हैं मिल्टन चरण जी दुबले पतले और बहुत ही बढ़िया से ड्रेस किए हुए आते थे वो मतलब उनकी कमीज़ें क्लफ की हुई होती थी पैंट बिल्कुल बढ़िया से उस पर लकीर होती यानी कि वो जो क्रीज, क्रीज होती, होती, थी होती थी ना वो बहुत बढ़िया जूते पॉलिश किए हुए वो आते थे क्लास में मगर साहब एक बात थी उनके बोलने का जो ढंग था ना वो थोड़ा हास्यास्पद हो जाता था। चरण यानी की वो एंग्लो इंडियन थे ओ, ओ. तो इसीलिए मिल्टन और फिर उसके बाद जो भी पुराना नाम रहा हो चरण वो उस तरह से था तो साहब श्री मिल्टन चरण जी की जो बात करने का तरीका था ना वो थोड़ा मैं अब आज कह सकता हूं उस समय तो मुझे ये टर्म नहीं मालूम था वो थोड़ा नक कर बोलते थे यानी कि उनका कुछ तकिया कलाम भी थे वो तकिया कलाम था क्या है कि तो साहब ये क्या है कि जब वो बोलते थे देखिए मिल्टन चरण जी डेफिनेटली ईश्वर ने उनको लंबी आयु दी हो और श वो अभी भी हो परंतु मुझे ऐसा लगता नहीं है मगर भगवान हमको क्षमा करे और उनकी आत्मा को शांति दे मैं केवल यही कह सकता हूं वो उस समय हम लड़कों के लिए एक हंसी का मतलब एक कारण हो जाता था और साहब वो जब भी क्लास में पढ़ाते थे तो हम बच्चे हंसने लगते थे और साहब मिल्टन चरण जी को क्रोध आता तो उन्होंने कुछ लोगों को मतलब सच बताएं तो उन्होंने पहचान रखा था कि अगर हंसने की आवाज आई तो, यानी जब वो बोर्ड की तरफ देख रहे हो और हंसी की आवाज आए तो वो जानते थे कि कौन हंसा होगा और साहब वो फिर उसके बाद एक स्केल या कुछ लेकर के उसको तोड़ दिया करते थे उसके ऊपर मतलब पिटाई करने में तो साहब वो होता था और देखिए वो जमाना था जबकि पिट के भी हम लोग खुश रहते थे देखिए आज क्या होता है कि अगर वो बच्चे को उठक बैठक करवा दिया कान पकड़ के खड़ा करवा दिया तो वो उसके लिए पुलिस में रिपोर्ट दर्ज हो जाती है और टीचर क्या करने के लिए चल देते हाँ वो साहब वो चल देते हैं कि साहब हमारी तो इज्जत उतर गई तो खैर उस जमाने में तो होती थी। उस जमाने में मेरे को लगता है, कि तो शब्द ही है हम नहीं सुना था। वो होती या नहीं होती कि तो, तो <laughs> साहब तो मिल्टन चरण जी थे मगर आपको सच बताए मिल्टन चरण जी ने कुछ बातें ऐसी सिखाई हम लोगों को की उसकी वजह से हम तो ये कह सकते है साहब की अंग्रेजी का एक आधार बनने का मतलब जिसे कहते हैं ना वो एक आधार उन्होंने बनाने का प्रयास किया था हाँ, हाँ। तो वो शायद पिटाई के डर से या मतलब और जब वो हम लोग को बताते थे ना तो वो कभी कभी हम लोगों को ये भी बताते थे कि अंग्रेज क्या करते अब हमें पता नहीं मिल्टन चरण जी को अंग्रेजों की की बातें कैसे मालूम थीं क्योंकि ये बात मैं आपको बता रहा हूं, सन 1966 की. तो 66, 66 में भारत को आजाद हुए तकरीबन 20 साल हो चुके थे तो साहब मिल्टन चरण जी बताते थे क्या है कि अंग्रेज <laughs> रात में सपर करते हैं अब हमें तो समझ नहीं आता था कि यार ये खाना खाने के बाद सफर कैसे कर लेते हैं तो तो खैर अब भाई अंग्रेज करते होंगे तो उन्होंने हम लोगों को बताया कि अंग्रेज सफर करते हैं अब यार ठीक है लंच क्या होता है और डिनर क्या होता है ये भी उन्होंने बताया कि उन्होंने हम लोगों को बहुत सी ऐसी बातें बताई जो अंग्रेजी भाषा के लिए आवश्यक नहीं थी परंतु शायद रहन अंग्रेजी सहन। रहन सहन या तालीम के लिहाज से वो महत्वपूर्ण उससे हाँ परिचय तो कराया डेफिनेटली उस वक्त तो शायद हम लोगों ने उनको तब उतना महत्व नहीं दिया मगर बाद में समझ में आया कि ये बातें महत्वपूर्ण थी बिल्कुल और साहब अब चूंकि अंग्रेजी के अध्यापक की बात की है तो आपको बता दे हिंदी के अध्यापक हमारे हिंदी हिंदी के अध्यापक थे श्री गंगा गंगा थे श्री पांडे पांडे साहब। साहब जब पढ़ाते ना, इनका व्यक्तित्व भी बहुत बढ़िया था। थोड़े से भारी बदन के और मतलब वास्तव में उनको देखकर लगता था कि इस व्यक्ति में ज्ञान होगा और मतलब देखने से इम्प्रेसिव थे धोती कुर्ता और उस जमाने में ज्यादातर टीचर जो थे वो धोती कुर्ता ही हाँ। पहनते थे और साहब धोती कुर्ता और सफेद तो साहब वो आते थे और गंगा प्रसाद जी ने बहुत सी बातें मतलब मैं तो यही कहूंगा कि मैं आज हिंदी के बारे में मतलब हिंदी भाषा का बहुत इस्तेमाल करता हूँ और हिंदी साहित्य में भी थोड़ी रुचि लेता हूँ मतलब लिखता बिखता नहीं हूँ यार बातें करता हूँ बोलता दूसरो, हूँ दूसरों की कविता बर्दाश्त नहीं है आप। आ, दूसरों की कविता बर्दाश्त <laughs> आज भी नहीं है साहब मगर वास्तव में पांडे जी ने जो हिंदी पढ़ाने का प्रयास हम लोगों को किया मैं यही कह सकता हूँ साहब कि पांडे जी ने हम लोगों के अंदर हिंदी के प्रति एक प्रेम जागृत किया और हमें मैं आज भी आपसे कह रहा हूं कि वो जो भाषा के लिए जो उन्होंने प्रेम जागृत किया वो आज भी यानी कि इस बात को शायद पचास साठ साल हो रहे हैं आज भी मैं वो प्रेम कहीं गया नहीं है हालांकि बाद में बहुत री हुआ मगर उसकी जो नींव डाली वो उन्होंने ही डाली और एक बात जो उन्होंने कही वो मुझे आज भी याद है उन्होंने कहा था कि कोई भी भाषा ना तो दूसरे से अच्छी होती है ना बुरी होती है भाषा केवल या तो आपकी होती है या आपकी नहीं होती है मतलब उनका यह था कि कोई भाषाओं में कोई आ, मतलब झगड़ा नहीं है ऊंचाई नहीं भाषाएं सब बराबर हैं परंतु आप उसको किस तरह से स्वीकार करते हैं महत्व उस बात का बहुत है। और साहब मैं समझता हूं कि ये जो उनका पॉइंट था ना ये जो बिंदु मुद्दा जो भी आप कहिए जो था उनका ये अपने आप में अद्वितीय है।, है बहुत से लोग अनेक भाषाओं के जानकार होते हैं जैसे मतलब साहित्यकारों में ले लें तो कहा जाता है कि राहुल सांकृत्यायन जो थे वो रूसी भाषा को भी उतनी ही अच्छी तरह जानते थे जितने कि वो हिंदी अच्छा? तो यानी कि अगर आप सच पूछिए तो उन, उनकी जो पुस्तकें हैं मतलब जैसे उनकी मेरे ख्याल से शेखर एक जीवनी उनकी एक किताब है तो यदि आप उसको देखिए तो जो उसमें कहा है उसको पढ़ने के बाद लगता है कि इतनी क्लिष्ट भाषा जो लिख रहा है वो वास्तव में इस भाषा का बहुत महान ज्ञान ज्ञानी जानकार होगा परंतु कहा जाता है कि वो उतने ही क्लिष्ट रूसी भी लिख सकते थे तो साब अब हम तो यही कहेंगे क्योंकि हमारी तो हिम्मत ही शायद एक आध किताब ही उनके पढ़ने की पड़ी उससे ज्यादा नहीं पड़ी डिक्शनरी नहीं, नहीं जो भाव है ना उनको समझना थोड़ा कठिन हो जाता है तो साहब हमको पांडे जी का मुझे इसीलिए याद है उनके अंदर कोई मतलब सरलता वास्तव में यही कह सकता हूँ कि उनके बातों का मैं यही पाया कि कोई भी गांठी नहीं होती थी यानी कि द्विअर्थिक कोई बात नहीं होती थी जो बात वो कहते थे उस वो वास्तव में उस पर विश्वास करते थे वाह अच्छा साहब चलिए अब एक बायोलॉजी के टीचर की बात करते हैं बायोलॉजी के टीचर थे हमारे श्री पी पांडे hmm. आ, मेरे ख्याल से उनका नाम पंचानंद पांडे साहब था पी पांडे साहब मुझे याद है अच्छा हाँ हिंदी में एक बात आपको बता दू गंगा प्रसाद पांडे जी एक बात बहुत पक्की थी मेरे साहब हिंदी की हैंडराइटिंग बेहद खराब अंग्रेजी की नहीं, अंग्रेजी की अच्छी है मगर खैर साहब तो गंगा प्रसाद पांडे जी ने मुझसे कहा कि बेटा ये जो तुम्हारी लेखनी है ना यानी ये जो तुम्हारा लेखन है तुम्हारी बात सही है परंतु यदि यह बात जो पढ़ रहा है उसको समझ नहीं आएगी तो तुम्हारे बात कहने का लाभ क्या होगा उन्होंने मुझे यह बताया कि भाई चाहे तुम तो कम लिखो मगर जो लिखो वो ऐसा होना चाहिए जो सुपाठ्य हो हो। अब साहब मगर मैं क्या बताऊं मुझे तो मतलब मेरी मजबूरी यह है कि मैं शायद सोचता ज्यादा तेज हूं और लिखता धीमे हूं तो उसके चलते मेरी हैंडराइटिंग खराब हो जाती है यानी कि मैं जब एक शब्द लिख रहा होता हूं सोच उससे तीन शब्द आगे रहा होता हूँ ये पांडे जी ने मुझे उस वक्त ही पॉइंट आउट करके बताया था और उन्होंने मुझको यह सुझाव दिया था कि तुम धीरे-धीरे लिखो लिखो लिखो मगर मगर कम लिखो, मगर जो लिखो वो पठनीय होना चाहिए समझ में तो आया क्या लिखा गया है बात तो हमें उस वक्त तो समझ नहीं आई नतीजा था कि कक्षा दस में हिंदी में सौ में से चौवालीस नंबर मिले क्या बात करते हैं जी हाँ साहब और वो चवालीस नंबर भी मुझे लगता है कि नहीं वो मुझे शायद वो जो पेपर थ्री होता था ना यानी संस्कृत वाला जिसमें कि पूरे नंबर मिलते थे और एक दो शब्द ही लिखने होते थे मुझे लगता है मुझे उसकी वजह से मिले होंगे अब मुझे याद नहीं है कि किस में ज़्यादा नंबर थे मगर ये बात सही है कि साहब वो संस्कृत वाले में ही नंबर मिले होंगे इतने साल बाद हमको ये भेद दिया चला आज कि आपके हिंदी में इतने घटिया नंबर आए थे हाँ मगर आपको बता दें मैंने उन्हीं की बात को ध्यान में रखकर कक्षा बारह में जो जब हिंदी का पेपर दिया उसमें मुझे छप्पन नंबर आए थे हाँ, तो, तो, तो एक एक नंबर एकदम काट काट के देते थे पकड़ पकड़ के, के बराबर तो खैर साहब तो आपको बता दूं ये तो हुई हिंदी की बात अब बायोलॉजी की बात कर रहा था तो बायोलॉजी में हम लोगों के टाइम में एक सीधी सी बात होती थी वो ये कि हाँ तो साहब मैं क्या कह रहा था कि बायोलॉजी के बारे में एक बात पक्की थी कि हमारे टाइम में बायोलॉजी में मेंढक बहुत पढ़ाया जाता था मेढक ही पढ़ाया जाता था। हाँ क्योंकि उसके अगले साल से मैंने सुना है कि जिन लोगों ने बायोलॉजी पढ़ी उन्हें कॉकरोच और तीतर और बटेर भी पढ़ाए गए हमने पढ़ाना हाँ हाँ मैंने पढ़ा। अच्छा उसके बाद खैर साहब तो वह मेढक बहुत हुई और हम के टाइम में वो कटाई अध्यापकों की ही प्रशंसा करता रह जाऊंगा कि उन्होंने कितनी छोटी छोटी बातों को जिनको कि आज चूंकि मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ तो मुझे पता है कि आज उन बातों को बताने में लोग इतना घुमाव फिराव करते हैं कि बच्चों को वो बातें समझ में ही हाँ, मुश्किल से आती इतने हैं यानी इतने, इतने ज्यादा नाम उन्होंने एक सीधी सी बात बता दी कि भैया जैसे आपकी जीभ पीछे से जुड़ी होती है मेढक की जीभ आगे से जुड़ी होती है पीछे और फ्री होती है। पीछे की तरफ फ्री होती है इसलिए मेढक अपनी जीभ को बाहर की तरफ उछालता है और वो जीभ इतनी लंबी खींच जाती है कि वो कीड़ों को पकड़ के लपेट के मुंह में ले आती हाँ, बिल्कुल ठीक बात बात अब साहब यही बात, मैं आज कल के बच्चों की किताबों में जब देखता हूं, उसके ऐसे टेढ़े टेढे नाम लिखे हुए हैं <laughs> भाई साहब पहले तो मेरे को तो वो नाम मैं जब प्रोनाउंस करता हूँ तो बच्चे मेरी अंग्रेजी सही करते हैं है ना अब अच्छा अब देखिए, मगर असली मुद्दा क्या है कि आप ये तो बता पाइए नहीं बता रहे अब साहब देखिए मैं तो यही कहूंगा कि पांडे जी ने जो हमको बताया अच्छा उसके बाद वो पाचन तंत्र अब वो मेढक का पाचन तंत्र पढ़ाया जाता था आज हम देखते हैं भाई साहब वो बनाने को तो आदमी का पाचन तंत्र बनाने दे देते हैं मगर उसमें दिल ये ये सब है, ये पता नहीं चलता मेढक का पाचन तंत्र बनाते थे अच्छा आपको सच बताएं हम पांडे जी की जो क्लास होती थी ना उसमें ज्यादा ध्यान नहीं देते थे क्यों? आप पूछिए काहे का देखिये वो दो चीजें पढ़ाते थे वो एक तो पेड़पत्ती पढ़ाते थे यानी उसको बॉटनी बोलते अब पढ़ा देखे देखे वही तो बात आपको बता रहे सत्तर नंबर मिले हाँ। जरूर हमको देखिये दो तीन चीजें पांडे जी ने जो क्लास में सिखाई थी ना हम वो आपको बताते हैं उन्होंने कहा था लेबलिंग यानी जब भी आप कोई ड्राइंग बनाए उसको लेबल जरूर करें एक एक चीज़ को तो हमें लगता है कि हमारी लेबलिंग सर्वश्रेष्ठ थी क्योंकि मतलब ऐसा तो नहीं हमसे बहुत अच्छे नंबर वाले लड़के भी थे और हमारी ड्राइंग बेहद खराब थी <laughs> जितनी अच्छी राइटिंग अब हम, मेरे लगता है मेरे हाथ में थोड़ा गड़बड़ी है <laughs> तो मेरे को ये तय था कि भैया मैं जो हूं ना ये मतलब बायोलॉजी तो न पढ़ने वाला हूँ आगे ये मेरा पहला और आखिरी क्लास होगा मतलब चिंकी की ड्राइंग की हालत चलिए साहब ठीक है कोई बात नहीं हम इससे इनकार थोड़ी करेंगे मगर चलिए तो साहब पांडे जी जो थे ना वो पैंट कमीज पहनते थे बुशर्ट है ना तो उस जमाने में उसको बुकशर्ट कहते थे हमको पता नहीं था कि ये बुशर्ट क्यों बनाया गया है हम सोचते थे बुश में पहनने वाली शर्ट अब हम मतलब आज भी आपको हो सकता है या उसका असली नाम हो तो अब पता नहीं दादी उसको बुक शैट ही कहती थी हमारी दादी भी, अच्छा देखिए साहब तो इसका मतलब दादिया सही ही बोलती थी तो साहब वो बुक शैट और बुश शर्ट ट पहनते थे आज भी मुझे मैं उनके चेहरा याद करता हूँ थोड़े से ब्राउनिश बाल थे और बुशर्ट भी एक उनके पास नीली या हरे हल्की नीली या हल्के हरे रंग की थी वो पहनकर आते थे क्यों उनकी याद मुझे है क्योंकि उनसे ज्यादा सॉफ्ट स्पोकन अच्छा नॉर्मली उनके क्लास चूंकि सिंह हाँ, हाँ। जो मतलब कठोरता का तो बिल्कुल हाँ। तो तो मतलब जैसे बोलते ना इनवर्सली प्रपोर्शनल थे तो इसलिए उनकी याद भी है बहुत ठीक है अब साहब पांडे साहब ने बायोलॉजी पढ़ाई बायोलॉजी तो बहुत अच्छी पढ़ाई यानी आज तक भाई साहब मुझे याद है कि पत्तियों में स्पोर्स जो है वो नीचे होते मालूम है आपको याद होगा आपको मुझे पता नहीं आपको याद है कि नहीं स्टोमेटा, स्टोमेटा का नाम भी याद है तो साहब इस तरह से जो उन्होंने पढ़ाया वो पेटल और क्या क्या है यार फूलों में क्या होता है और बहुत सी चीज़ें याद हैं साहब मैं यही कह सकता हूँ तो खैर अब साहब पांडे जी की भी याद है और पांडे जी ने बायोलॉजी हम लोगों को जो पढ़ाई मैं उसके बारे में यही कह सकता हूँ कि उन्होंने कक्षा 10 में हम लोगों के साथ बिल्कुल मतलब हम लोगों को विषय का समझा दिया तो साहब ये आज इन इतने ही अध्यापकों की बात करूंगा और बस यहीं पर रोक दूंगा अगले हफ्ते भी हम अपने कुछ अध्यापकों की बात करेंगे क्योंकि अगर सर्वविद्या की राजधानी की चर्चा कर रहे हैं तो भैया चर्चा तो पूरी होनी ही चाहिए एक बात आपको और बता दूं यहाँ पर पिछले हफ्ते हमारे एक दोस्त ने हमको ये लिखा जब हमने क्वींस कॉलेज की चर्चा की तो उसने हमारे एक अध्यापक की चर्चा की और अपने बारे में बताया कि साहब मेरे को कक्षा 12 में पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अंक मिले थे यानी कि वो पूर्वी उत्तर प्रदेश के टॉपर थे यार आपको सच बताऊँ मुझे तो पता भी नहीं था और अगर मुझे पता होता कि वो इतने ज्ञानी आदमी हैं तो शायद मेरा उनसे व्यवहार भी फरक रहा होता मगर भैया राजेंद्र भाई साहब मैं आपका आभार मानता हूं कि आपने कभी अपनी इस मतलब इस पोजीशन का हमारी दोस्ती में कोई अंतर आने दिया हो मैं वास्तव में आभारी हूं कि वो इतने मतलब ऐसे टॉपर नॉर्मली टॉपर जो है वो टॉपर का ही दोस्त होता है हम तो साहब बड़े ऑर्डिनरी छात्र थे मगर तब भी हमारी उनकी दोस्ती यार 1966 से आज तक चल रही है साहब कमाल है यानी कि साठ साल से और साठ साल में मुझे पता चला कि यार वो इतने इतने ज्ञानी ध्यानी आदमी थे तो चलिए साहब भाई साहब थैंक यू वेरी मच आपको इस माध्यम से धन्यवाद कर रहा हूँ और ईश्वर करे कि मतलब आप हमारे जैसे लोगों से दोस्ती करना और बनाए रखना बस जारी रखें और ऐसी दोस्तियाँ होनी चाहिए यार क्यों होती हैं ऐसी दोस्तियाँ इसके बारे में हम लोग आगे किसी अंक में बात करेंगे सिर्फ इतना ही कहता हूँ ऐसी दोस्तियों को बनाए रखना जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है कम से कम मेरे लिए आपके लिए है या नहीं ये आप देखिए तो चलिए साहब बातें करते रहिए और बातें चलती रहेंगी तो इसी तरह से अगले हफ्ते फिर बातें करते हैं तब तक के लिए आज्ञा दीजिए हाँ। नमस्कार आपने अपना वक्त है, दिया है उसके लिए धन्यवाद नमस्कार कुदरत की इस पवित्रता को तुम निहार लो हा हा हा हा हा, हा, हा, हा, लुणा दावा लुणा दावा हा। इसके गुणों को अपने मन में तुम उतार लो हा हा हा हा कौन चित्रकार ये कौन चित्रकार है ये कौन चित्रकार <laughs>